नमस्कार रेडियो प्लेबैक इंडिया पर आप सुन रहे हैं बोलती कहानियां आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है श्री केएल पांडे की कहानी उन्हीं के स्वर में लघुकथा का शीर्षक है पूजा घर नहीं, नहीं ये जनपत्री इनकी नहीं हो सकती ज्योतिषी ने कहा इतने ग्रहों का कुचक्र है इसमें तो इन्हें तो चपरासी होना भी मुश्किल है और फिर यह इतने बड़े अधिकारी मैं इनसे मिलना चाहूंगा ज्योतिषी ने अपनी इच्छा जाहिर की दूसरे दिन साय ज्योतिषी उनके घर पहुंचा एक व्यवस्थित घर उनकी पत्नी और अच्छे स्कूलों में पढ़ते उनके बच्चे और सुख सुविधा की सभी चीजें एक पूर्णतः सात्विक वातावरण ज्योतिषी ड्राइंग रूम में इधर उधर नजरें दौड़ाता रहा अभी साहब को आने में थोड़ा सा समय लगेगा साहब अभी पूजा घर में है नौकर ने कहा थोड़ी देर में साहब का आगमन हुआ पत्नी के साथ दोनों ने ज्योतिषी का अभिवादन किया मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो जन्म तिथि समय और स्थान दिया है क्या वो सही है हाँ बिल्कुल सही है उन्होंने हंसते हुए कहा फिर बोले मैं आपकी स्थिति समझ रहा हूँ जन्मपत्री बिल्कुल सही है मेरा एक गरीब परिवार में जन्म हुआ और बचपन बहुत कठिनाइयों से भरा रहा नौकरी के लिए भी संघर्ष करना पड़ा पर अंत में सफलता मुझे अवश्य मिली तो आपको कोई सिद्धि अवश्य मिली होगी कोई पूजा पाठ ज्योतिषी ने जानना चाहा। नहीं सिद्धि तो कोई नहीं हां पूजा अवश्य करता हूं आइए आपको दिखाता हूं अपना पूजा घर उन्होंने ज्योतिषी को साथ आने का इशारा किया एक कमरा उनके माता पिता के निवास का स्थान यही मेरा पूजा घर है यही मेरे इष्ट हैं मेरे जन्मदाता मेरे माता पिता इनकी सेवा करके जो मुझे संतोष और आनंद मिलता है वो अन्यत्र कहाँ इनकी सेवा ही मेरे लिए पूजा है और अपने कार्य के बाद अधिक से अधिक समय हम दोनों यहां व्यतीत करना पसंद करते हैं मुझे सदैव लगता है कि किसी भी व्यवधान को दूर करने में इनके आशीर्वाद से अधिक शक्तिशाली कोई वस्तु नहीं हो सकती मैं समझ गया मेरे गुरु ने कहा था जहां ज्योतिष की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं वहां से आशीर्वाद की शक्ति प्रारंभ होती है ज्योतिषी ने अपनी जिज्ञासा शांत की